चंद्रा का प्रेम के लिए तपस्या बहुत समय पहले की बात है भारत में उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम दौलतराम था जिसे पास बहुत अधिक धन संपदा के बहुत बड़े घोड़ो की सेना थी उनका केवल एक राजकुमार लड़का था जो राजा को प्राण से भी अधिक प्रिय था उसका नाम सूरज था जो बहुत अधिक सुंदर और आकर्षण के साथ उसके सफेद मूर्तियों जैसे लाल गुलाब जैसे नीले सागर जैसी गहरी आँख लाल बाल और गोरा रंग था इस बालक को खेलना बहुत पसंद था जिसके कारण ये अपने मंत्री के बेटे दीवाने के साथ अपने राजा दौलतराम के शानदार सुंदर बगीचे में खेला करता था बगीचा बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फलों के अतिरिक्त सुंदर और मन को लुभाने वाले मोहक सुगंधित फूलों से सुसज्जित अद्भुत और राजकुमार अपने मित्र दीवाना के साथ एक छोटी चाकू को भी लेकर बगीचे में जाते थे जिससे वे फलों को काटकर दोनों मित्र खाया करते थे राजा डल तराम ने उनके लिए एक व्यक्तिगत अध्यापक को भी रखा था जो उन दोनों को लिखना और पढ़ना सिखाया करता था जब वह दोनों बढ़कर सुंदर और सुगठित जवान हो गए ये एक दिन राजकुमार सूरज ने अपने पिता राजा दौर राम से कहा कि मैं और रवि दोनों जंगल में शिकार करने के लिए जाना चाहते हैं। राजा ने कहा अवश्य जाना चाहिए ये तो राजकुमारों के लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है इस तरह से उन दोनों ने अपने अपने खोड़ो को तैयार किया और जो भी शिकार के समय जरूरी आवश्यक सामान थे उसको भी अपने साथ लिया और वे शिकार के लिए अपने राज्य से अलग दूसरे राज्य में मल्हार देश में गए और दिन भर शिकार के पीछे भागते रहे अंत में उनको शिकार के लिए कुछ सियार और पक्षियों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला इसके साथ शाम हो गयी मल्हार देश के राजा उस समय मनसुख भाई थे जिसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चंद्रा था जिसको प्रेम से चंदा कहते थे जिसकी आंखें भूरी और काले घुघराले बाल थे एक रात कुछ समय पहले जब राजकुमार सूरज चंदा के पिता के राज्य में नहीं आया था चंदा जब सो रही थी ईश्वर ने अपने एक देव दूत को मनुष्य के रूप में भेजकर चंदा के स्वप्न में कहा कि उसको अपना विवाह केवल दौलत के राजकुमार पुत्र सूरज के साथ करना चाहिए और किसी दूसरे के साथ नहीं और ये उसके लिए परमेश्वर का आदेश हो गया था जब चंदा की नि खुली तो उसने अपने स्वपन में आए देवदूत के बारे में जिसको परमेश्वर ने भेजा था उसकी निद्रा के समय में अपने पिता मनसुख भाई को बताया लेकिन उसके पिता ने चंदा के स्वप्न की कहीं पर ज्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया इस पर चंदा ने बार बार यही दोहराया कि मुझे सूरज चाहिए और उस समय उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन जब वे सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और सभी खाना खा रहे थे उस समय उनके साथ चंदा भी थी जो अपने हारने वाले के साथ यही कह रही थी सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए उसके पिता ने ये सब सुनकर बहुत दुआखी होकर उस समय खाना छोड़कर चल दिया कुछ समय के बाद उन्होंने पूछ आई कौन है सूरज जिसके तू जब देखो तो उसकी रुत लगा रहती है मैंने कभी इसके बारे में आज तक तो नहीं सुना है चंदा ने कहा कि वह एक आदमी है हैं जिससे मुझे अपना विवाह करना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको आदेश दिया है इसके अतिरिक्त किसी और से मैं विवाह नहीं कर सकती हूं और इसके साथ वह लगभग पागल जैसी हो गई। ठीक इसी समय सूरज और रवि शिकार करने के लिए मलहार देश में अपने घोड़े पर घूम रहे थे उसी समय चंदा भी अपने घोड़े पर सवार होकर हवा खाने के लिए उनके पीछे पीछे अपने महल से बाहर निकल घूम रही थी और ये कहा जा रही थी सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए जब राजकुमार सूरज ने उसकी आवाज़ को सुना तो वह उसकी तरफ घूम कर देखा और कहा वे ही कौन है जो मुझको बुलाए जा रही है इस पर चंदा ने सूरज को देखा और इस क्षण वह बहुत गहरे रूप से सूरज के प्रेम में पड़ गई और उसने अपने आप से कहा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि राजकुमार सूरज ही है जिससे विवाह करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है और वे अपने घर वापस गयी और अपने पिता राज मनसुखाई से कहा कि मैं सूरज से विवाह करना चाहती हूँ जो आपके राज्य में इस समय आया है राजा मनसुख भाई ने कहा अच्छी बात है तुमने उसको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है हम उससे इसके बारे में कल दरबार में बात करे चंदा को स्वीकृति का इंतजार था यद्यपि भी वे बहुत अधिक विच और व्याकुल थी उससे मिलने के लिए जैसे ही ये सब हुआ राजकुमार सूरज मल्हार देश को उसी रात को छोड़कर चला गया और जब चंदा ने इसके बारे में सुना तो वह पूरी तरह से पागल हो गई, उसने अपने माता पिताया नौकरों का एक भी शब्द नहीं सुना वे उसी समय वहाँ से सबको छोड़ कर जंगल में चला गई और वह एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगी और इस तरह से वे अपने देश से से बहुत बहुत दूर होती गई समय के साथ और वे हर समय केवल ही वाक्य को दोहराती रहती सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए और इस तरह से उसको पूरे तेरह साल गुजर गए इस तरह ऐसी तेरह सालों के बाद वे साधु ऐसी मिलती है जो वास्तव में एक देवदूत ही था लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जान रही थी जो उससे पूछ रहा था वे हैं कौन है जिसके बारे में तुम हमेशा इस तरह से बोलती रहती हो सूरज सूरज मुझे चाहिए उसने कहा मैं मलहार देश के राजा की पुत्री हूं और मैं राजकुमार सूरज को तलाश रही हूं। मुझे बताऊँ की उसका राज्य कहाँ है साधु ने कहा मैं सोचता हूं तुम इस तरह से कभी भी उसको नहीं प्राप्त कर सकती हो क्योंकि वह यहां से बहुत अधिक दूर है जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी नदियों को पर्वतों और रेगिस्तानों को पार करना होगा चंदा ने कहा उसे इसका कोई परवाह नहीं है वे हवश ही किसी भी शर्त पर सूरज से मिलना चाहती है उस भक्की ने कहा जब तुम इधर आ रही थी तो तुमने भागी नदी को देखा होगा जिसमें बड़ी मछली रोहो को भी देखा होगा तुमको केवल रोह मछली ही सूरज के देश तक पहुंचा सकती है अन्यथा उसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है वे चलती रही निरंतर कई महीनों तक चलती रही और आखिर आख में वही भाग नदी के तट पर पहुंच गई। उस नदी में उस समय एक बहुत बार मछली हुआ करती थी जिसको लोग रोह नाम से पुकारा करते थे चंदा पहाड़ी की एक चोटी पर खड़ी हो गई और रोह मछली को देखने लगी जब रोह मछली ने चंदा को देखा तो वह जमाई लेने लगी और मछली ने अपना मुख खोला तत्काल चंदा उसके मुख मैं कुट पड़ी और इसके साथ वे सिद्धाउस उसके पेट में पहुंच गई और वहाँ भी वे सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए कन तनर जब करती रही जिससे मछली को एक प्रकार की खतरे की घंटी महसूस होने लगी जिसके कारण वे धीरे धीरे तैरती हुई नदी के अंदर चली गई और उसमें जितना सामर्थ्य था वह सब खर्च करके बहुत अधिक तेज पानी के अंदर ही अंदर चरने लगी फिर भी उसको शांति नहीं मिली वह बेचैन हो गई। फिर वह जब बहुत थक गई तैरकर तो धीरे धीरे शांत हो गई और तभी एक कौआर आया और उसके पिठ पर बैठ गया और काव काव करने लगा तब उस बेचारी रोह मछली ने उस का क्या तुम देख सकते हो जो मेरे पेट में इस बुरी तरह से शोरगुल कर रहा है कौबो ने कहा बहुत अच्छा अपना मुंह खोलो मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि तुम्हारे पेट में क्या गया है इस तरह से जब ब्रोह मछली ने अपना जबड़ा खोला और कौवा नीचे की तरफ फूर गया और दोबारा जल्दी ही ऊपर आ गया और कौबो ने कहा कि तुम्हारे पेट में राक्षस ने प्रवेश कर लिया है और वे हु दूर चला गया इस समाचार ने उस बेचारी को बुरी तरह से व्याकुल और बेचैन करके परेशान कर दिया और चरने लगी पूरी शक्ति से और लंबी समय तक चरने पर आखिर में वे राजा सूरज के देश में पहुंच गई और वहां जाकर वे नदी के किनारे रुक गई। जहाँ पर एक सियार पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर आया था रोहो मछली ने उस सियार से कहा भाई तुम मुझे बता सकते हो कि इस समय मेरे पेट में क्या है सियार ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ मैं केवल तभी बता सकता हूँ जब मैं तुम्हारे पेट के अंदर जा सकूँ इस तरह से मछली ने अपना मुंह खोलकर कर चौड़ा किया और सियार तुरंत कुरकर उस रोह मछली के गले के नीचे उतर गया उसके पेट में लेकिन बहुत ही जल्दी अर्थात तुरंत ही वे उसके मुंह से बाहर भी आ गया और उसने बहुत भय होकर कहा कि तुम्हारे पेट में राक्षस घुस गया है और जल्दी यहाँ से भाग नहीं गया तो मुझे भय है कि वह मुझको भी जल्दी ही खाएगा इस तरह से उसने अपने पैर को सर पर रखकर एक दो तीन हुआ मछली बहुत की और परेशान होकर लाचार किनारे पर पड़ी रही तभी उसकी निगाह एक बड़े अजगर पर पड़ी जो उसकी तपही आ रहा था तो उस बेचारी मछली ने उससे कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस समय मेरे पेट में क्या है जो बार बार सूरज सूरज मुझे चाहिए कि रथ लगा के रखा है अजगर ने भी ये कहा कि तुम अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हारे पेट में जाकर देखता हूँ कि तुम्हारे पेट में क्या है इस तरह से रोहु ने एक बार फिर अपना मुंह खोलकर चौड़ा किया और अजगर उसके पेट में अंदर गया और कुछ ही समय में बाहर आ गया और कहा कि तुम्हारे पेट में राक्षस घुस गया है अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हारे पेट को काट दूंगा जिससे उस राक्षस को बाहर निकाल देंगे बेचारी रोह मछली ने कहा इस तरह से जब तुम मुझे काट दोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी अजगर ने कहा नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है मैं औषधि को लगा दूंगा जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा इस तरह से मछली आप के लिए तैयार हो गई और अजगर ने अपने चाकू से उस रोहो के पेट को काट दिया जिसमे चंदा सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए का जाप करते हुए उसके पेट ऐसी बाहर कूट अब तक चंदा बहुत वृद्ध हो चुकी थी क्योंकि पिछले तेरह सालों तक क्यूँ ही जंगल जंगल भटकती रही सूरज की तलाश में उसके बाद पिछले बारह साल तक मछली के पेट में रही जिसके कारण उसकी सुंदरता लगभग खत्म हो चुकी थी उसके दांत सब गिर चुके थे इस तरह से अजगर ने उसे अपनी पिट पर बैठा कर उसे सूरज के देश में ले जाकर अपनी पिट ऐसी नीचे उतार दिया और बहुत समय के बाद घूमते घूमते चंदा सूरज के दरबार में एक दिन पहुंच गई, जहां पर राजा सूरज अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था जहां पर कुछ लोगों ने उसको रोते और चिल्लाते हुए सुना सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए और लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए उसने कहा कि मुझे राजा सूरज चाहिए इसलिए वे लोग अंदर राजा सूरज के दरबार में गए और राजा से कहा कि एक वृद्ध और बाहर दरवाजे पर खड़ी है और वे आप ऐसी मिलना चाहती है राजा सूरज ने कहा कि मैं दरबार को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता हूं उसको ही अंदर भेज दो वे लोग उसको पकड़कर अंदर ले आए और राजा सबरज ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ पच्चीस साल पहले आप मेरे पिता के देश मल्हार में आए हुए थे और मैं आपसे विवाह करना चाहती थी लेकिन फिर आप बिना मुझसे विवाह किया ही वहाँ से चले आये फिर इसके बाद मैं पागल हो गई और आपकी तलाश में इतने सालों तक जंगल जंगल भटकती रही राजा सूरज ने कहा बहुत अच्छा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वे हम सबके फिर से युवा बना दे और फिर हम दोनों एक साथ विवाह कर लेंगे इस तरह से सूरज ने परमेश्वर की साधना और उपासना की और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम चंदा के कपड़े को छुओ और वे का पड़े आग को पकड़ लेगे जिसमें तुम दोनों चल कर फिर से युवा बन जाओगे और जब सूरज ने चंदा के कपड़े को छूया चंदा के कपड़ो में भयंकर आग लग गयी जिसमें वे दोनों जल गए और जलने के बाद दोनों दोबारा एक बार फिर से युवा होगी और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा भोजन भंडारा के साथ उत्सव मनाया गया जिस उत्सव में उन दोनों ने विवाह कर लिया और उन दोनों ने मलहार देश की यात्रा पर निकल पड़े चंदा के माता पिता को देखने के लिए अब चंदा के माता पिता अपने पुत्र की याद में उसके जाने के बाद इतना रो चुके थे कि इस समय वे दोनों पूरी तरह से अंधे हो चुके थे उसके पिता अब भी अपनी पुत्री को पुकारा करते थे चंदा चंदा चंदा जब चंदा ने अपने माता पिता का अंधापन देखा तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी माता पिता की दृष्टि को ठीक कर दे तो परमेश्वर ने उन दोनों की राखों बहुत जल्द ठीक कर दिया जब चंदा के माता पिता ने उसको देखा उन्होंने उसको गले लगा लिया और उसका बार बार चुमने लगे और फिर उन्होंने उसकी दोबारा विवाह किया और सब प्रकार के आनंद उत्सव मनाया गया सूरज और चंगा तीन सालों तक राजा मनसुख के यहाँ पर रहे और फिर वे हाँ अपने पिता दौलताराम के राज्य में वापस गए जहाँ पर वे हाँ प्रसन्नता पूर्वक कुछ समय तक रहे वे अक्सर शिकार के लिए जाया करते थे एक साथ एक देश ऐसी दूसरे देश में हवा खाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए एक दिन सूरज ने चंदा से कहा कि वो इस जंगल में से चलते हैं। चंदा ने कहा नहीं नहीं अगर हम जंगल में ऐसी जाएगी हम दोनों के साथ कुछ बुरा हो सकता है जिससे हमारा नुकसान होगा लेकिन सूरज उसकी बातों पर हंसते हुए जंगल के मार्ग पर आगे बढ़ गया और वे दोनों इस समय जंगल में से गुजर रहे थे परमेश्वर ने विचार किया कि मुझे ये जानना चाहिए कि सूरज अपनी पत्नी को किस हद तक चाहता है अगर वह मर जाएगी तो तो ये उसके लिए कितना ही होता है, या फिर अपना दूसरा विवाह कर लेता है ऐसा सोचकर परमेश्वर ने अपने देवदूत को उस जंगल में भेजा और उस देवदूत ने जंगल में एक साधु के तरह से आकर चंदा के पास कुछ राख के समान पदार्थ को उसके ऊपर फेंका जिसके पड़ते चंदा के शरीर राख के ढेर में तत्काल तब हो जमीन आरोप गिर गयी जब सूरज ने देखा की उसकी प्रिय रानी राख के ढेर में तब दिल हो गई तो उस बहुत बड़ा झटका लगा और वे बहुत अधिक दुहक हो गया वहाँ से सूरज सीधा अपने पिता के घर पर गया और बहुत लंबे समय तक उसको शांति नहीं मिली उसके बाद कई सालों में वे काफी प्रसन्न और आनंद पूर्वक रहने लगा और फिर वे अपने पिता के उस बड़े और सुंदर बगीचे में जाने लगा अपने मित्र दीवाना के साथ राजा दौर राम की चाहती की वे अपने पुत्र की दोबारा विवाह कर गए लेकिन सूरज ने कहा कि मेरे जीवन पत्नी के रूप केवल एक औरत होगी शिवाय चंदा उसके शिवाय किसी दूसरे से कभी भी मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ उसके पिता ने कहा की तुम कैसे चंदा ऐसी विवाह कर सकते हो क्यूँकी वह मर चुकी है और यहाँ मरने के बाद वह तुम्हारे लिए वापस नहीं आएगी राजकुमार सूरज ने कहा कि फिर मैं कोई भी विवाह नहीं करूँगा जबकि चंदा जंगल में जी रही थी जहाँ पर उसका पति उसको राख के छोटे ढेर में छोड़कर चला आया था जैसे ही सूरज वहाँ जंगल से निकला उसके बाद ही उस साधु ने चंदा शरीर की राख को वहाँ से एकत्रित किया और उसके साथ मिट्टी और पानी को मिलाकर एक मिट्टी का लोडा बनाया और उसको के रूप में बनाया जैसे कि वह पहले थी फिर चंदा की पूरी शरीर एक बार फिर बनकर तैयार हो गई थी जिसमें परमेश्वर पुनः जीवन का संचार कर दिया और वह फिर से शान से लेने लगी लेकिन चंदा फिर एक बार एक वृद्धा के रूप में ह गई थी उसके नाक लंबी हो चुकी थी और उसके दांत झट चुके थे वृद्ध औरत की तरह से, जैसा कि औरतें अपने दांतों को चाहती है वे बिल्कुल उसी प्रकार की हो चुकी थी जैसे की वे मछली के पेट से निकलने के बाद थी और वे इस समय जंगल में थी न ही वह कुछ खाती थी न ही कुछ पीती ही थी बस केवल यही कहती थी सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए आखिर में उस साधु ने जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था जिसने चंदा के शरीर पर भरभूत को डालकर उसको भस्म बनाया था उसने परमेश्वर से कहा आप इस औरत की क्या जरूरत है जो अब जंगल में बैठकर रो रो कर, कर केवल सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए कज अब करती रहती है और ना ही कुछ खाती है न ही कुछ पीती है फिर परमेश्वर ने कहा चलो इसको लेकर सूरज के पास चलते हैं तुम ऐसा करो लेकिन उससे कह देना कि वह सूरज से कुछ भी बातचीत नहीं करेगी अगर वह इसको देखकर कर हो जाता है और यदि ये सूरज को देखकर कर भयाबित हो जाती है तो ये अगले दिन सुबह एक सफेद खुद रूप में बदल जाएगी ये मानव शरीर के रूप में तभी तक रह सकती है जब इसको सूरज प्रेम करेगा और इसको अपना भोजन कराएगा और इसको लेकर अपने बिस्तर पर सोइएगा इस तरह से वे देव चंदा को लेकर राजा दौरा राम के बगीचे में गया और उससे कहा अब परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि तुम इस बगीचे में रहो जब तक सूरज यहाँ पर नहीं आता है घूमने के लिए फिर तुम उसको स्वयं को देकर सकती हो लेकिन तुमको उससे बात करने की इजाजत नहीं है अगर वे तुमको देख कर भयावित होता है अथवा तुम उसको देखकर कर होती हो तुम अगले दिन छोटे सफेद कुत्ते के रूप में बदल जाओगी फिर उसने कहा कि तुमको क्या सबसे अधिक पसंद है एक सफेद कुत्ते के रूप में या फिर एक मानव शरीर में रहना फिर उसने उसे बताया कि उसे एक छोटे से कुत्ते के रूप में क्या करना चाहिए ताकि वे अपने मानव रूप को पुनः हासिल कर सके चंदा बगीचे में रहने लगी बड़ी घासों के बीच में छुपकर, जब सूरज आया अपने मित्र दीवाने के साथ बगीचे में घूमने के लिए राजा दौड़ तराम समय काफी वृद्ध हो चुके थे और दीवाना स्वयं एक पुत्र कबाब था जिसकी उम्र आज के समय में सूरज के समान थी सूरज युवा बन गया था जब चंदा से विवाह किया था जैसा की राजकुमार सूरज और उसका मित्र दीवाना बग्चे में घूम रहे थे उन्होंने फलों को एकत्रित किया जैसा कि वे अपने बचपन में किया करते थे और इस तरह से वे फलों को अपने दांतों से काटते हुए कुछ नहीं काटते हुए आगे आ रहे थे जबकि सूरज खाने में व्यस्त था और बात कर रहा था दीवाने के साथ तभी सूरज के दीवाने की तरफ घुमा और जहूस ने दीवाने के पीछे आते हुई चंदा के ऊपर निगाह पड़ती है और उसने चिल्लाते हुए कहा कहो देखो तुम्हारे पीछे पीछे क्या आ रहा है ये जरूर शैतान्य है जो हम सबको खाने के लिए आ रही है जबकि जनता से अपनी आँखों से प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से उम्र के परिवर्तन पर एक कंपन के साथ सिरहन भरी दृष्टि से देख रही थी लेकिन ये सब केवल सूरज को भयभित करने वाला ही सिद्ध हो रहा था जिसके कारण उसने और चिल्ला चिल्ला कहने लगा की ये एक राक्ष ऐसी राक्ष है और वहाँ ऐसी जल्दी जल्दी अपने मित्र दीवाने के साथ भागकर महल के अंदर चला गया और चंदा जंगल में जाकर खो गई और वे दोनों राजा दौलतराम के पास गए भागते हुए और उससे कहा कि वहाँ बगीचे में राक्षस या शैतान आग्ञा है वे हमें खाने का प्रयास कर रहा था उसके पिता ने कहा तुम ये क्या बकवास कर रहे हो आश्चर्य कल्पना के हद कर दी दो व्यस्क पुरुष एक पुराने जमाने के आदमी या फ़कीर से इतना डरे हुए हैं और अगर वह राक्षस था तो तुम दोनों को अब तक खाया क्यों नहीं वस्तुध राजा दौलतराम को सूरज की बातों पर भरोसा नहीं था और वे नहीं मानते थे कि सूरज ने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में वे इस तरह से बातें कर रहा है फिर सूरज के मित्र दीवानी ने कहा कि सूरज जो भी कह रहा है वे बिल्कुल ही सत्य कह रहा है इसलिए उन्होंने उस भयानक औरत को तलाशने के लिए उस बगीचे का बड़ी बारीकी से तलाश किया लेकिन उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला राजा दौलताराम ने अपने बेटे को कहा कि वे झककी है जो इतना अधिक व्यर्थ में ही भय हो रहा है हालांकि सूरज ने उस बगीचे में घूमना हमेशा के लिए बंद कर दिया अगले दिन सुबह चंदा एक छोटे सुंदर और मासूम कुत्ते में बदल गई जैसा कि परमेश्वर का आदेश था और इस रूप में वे सबरज के महल में गयी जब सबरज ने उसको देखा तो उसको उसने बहुत पसंद किया और उस छोटे कुत्ते को अपना पालतू तो बना लिया वह कुत्ता हर जगह सूरज के साथ ही रहती थी और जब सूरज शिकार पर जाता था तो उसके साथ जाया करती थी और वहाँ पर वह सूरज का शिकार करने में सहायता किया करती थी और सूरज उसको अपने साथ बैठा कर खाने में रोटी खिलाता और दूध पिलाता था और जो कुछ भी वह खाता और रात्रि के समय में सूरज उसको अपने बिस्तर पर लेकर सोता था लेकिन एक रात को वह कुत्ता अदृश्य हो गया और उसको स्थान पर एक वृद्ध और उसके बगल में सोई हुई थी जिसने उसको बगीचे में बहुत अधिक भय किया था और सूरज बिल्कुल निश्चित होगा की वह औरत अवश्य ही राक्षस डे है अथवा कुछ बहुत भयानक वस्तु है जो उसको खाने के लिए उसका पीछा कर रही है और इस तरह से वे हाथ होकर वे हा बहुत अधिक रोते और चिल्लाते हुए उससे कहा आखिर तुम चाहती क्या हो मुझे मत खाना मुझे मत खाना बेचारी चंदा ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं तुम्हारी पत्नी चंदा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ क्या तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल कुछ याद नहीं है कि तुम कैसे जंगल में मेरे साथ गए थे मेरे बहुत मना करने पर भी तुमने नहीं माना था और एक साधु मेरे पास आकर मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भरभूत को फेंक दिया था और मेरा की छोटे ढेर में बदल गई थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवन दोबारा दे दिया था और मुझे तुम्हारे पास उसी ने भेजा था अपने एक देवदूत के साथ जब बहुत समय तक जंगल में रही और केवल तुम्हारा नाम ले रोती रही और तुम्हें चाहती रही और अब मुझको इस तरह से एक छोटे कुत्ते के रूप में बना दिया है अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मैं ज्यादा समय तक इस तरह से छोटे कुत्ते के रूप में नहीं रहूंगी। सूरज ने कहा कि मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूं और तुम कैसे चंदा हो सकती हो और मैं निश्चित हूं कि तुम अवश्य ही या शैतान हो और ये पर मुझे खाने के लिए आई हो और सूरज बहुत अधिक उससे भयभीत आतंकित हो रहा था सुबह के समय में वे एक छोटे कुत्ते के रूप, -रूप में बदल गयी थी और सूरज अपने पिता के पास गया और वह सब कुछ कहा जो भी घटना रात में उसके साथ घटी थी वह बार बार कहता एक वृद्ध औरत एक वृद्ध औरत उसके पिता ने कहा कि तुम दिन भर कुछ भी नहीं करते हो हमेशा केवल एक वृद्ध औरत के बारे में ही विचार करते रहते हो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जैसा एक ताकतवर और मजबूत आदमी एक औरत से डर सकता है हालांकि जब राजा ने देखा कि उसका पुत्र वस्तव में बहुत अधिक उस वृद्ध औरत से भयभीत हो चुका है तो उसने किया कि वे औरत दोबारा फिर उसके पास रात्रि के समय में आएगी उसके पिता ने उसको सुझाव दिया कि तुम मुस से कहना कि यदि तुम फिर से युवा हो सकते हो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ और इस तरह से मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं एक युवा आदमी हो और तुम एक वृद्ध औरत हो उस रात्रि में जब सूरज ने अपने करवट को बदला तो उसने देखा कि उस छोटे कुत्ते के स्थान पर उसके बिस्तर आरोप फिर वे वृद्धा और सोई हुई रोते हुए कह रही थी सूरज सूरज मुझे सूरज चाहिए मैंने केवल तुम ने लंबे सालों तक प्रेम किया है जब मैं अपने पिता के राज्य में एक युवा लड़की थी मैंने तुमको देखा था मैं तब से ही तुमको जानती हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो हमने विवाह कर लिया था लेकिन फिर तुम मुझसे दूर होगी बहुत लंबे समय के लिए तभी से मैं तुम्हारा अनुश्रम कर रही हूँ सूरज ने कहा अच्छा अगर तुम मुझको पना बनाना चाहती हो तो तुम अपने आप को कोई युवा औरत के रूप में बदल लो फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगा चंदा ने कहा ये तो बिल्कुल सरल है परमेश्वर मुझे केवल दो दिनों में युवा फिर से बना देगा इसके लिए तुम के अवश्य अपने बगीचे में जाना होगा और और वहां तुम देखोगे सुंदर और अच्छे पके हुए उन सभी फलों को एकत्रित करके उसको अपने साथ इस कमरे में लेकर आना और तुम स्वयं उनको प्रेम काट कर सौमिता के साथ खोलना और ऐसा केवल अकेले में करना जब तुम्हारे साथ न तुम्हारे पिता होना ही तुम्हारा मित्र नहीं हो क्यूँकी मैं उस फल में उस समय बिल्कुल नग्न न किसी प्रकार का कोई खिपड़ा मेरे शरीर पर नहीं होगा बिना किसी खिपड़े के सुबह में चंदा फिर कुत्ते के रूप में बदल गई और बगीचे में जाकर खो गई राजकुमार सूरज ने इस कहानी को अपने पिता को सुनाए और उसके पिता ने कहा तुम वह सब करो जिसको करने के, के लिए तुमसे उस वृद्ध औरत ने कहा है इन दो दिनों तक सूरज अपने मित्र दीवाने के साथ बगीचे में घूमता रहा और वहां बगीचे में उसने देखा लाल लाल पके हुए सुंदर बहुत से फल राजकुमार ने कहा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को इन पके हुए फलों में पाऊंगा उसका मित्र चाहता था कि सूरज ये सब फल को एकत्रित करके के देखे कि वास्तविकता क्या है लेकिन उसने कहा कि अभी तक इसके बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया है जीवाने ने कहा कि म जाओ और सभी पके हुए फल को एकत्रित करो सूरज ने ऐसा ही किया इसके बाद सूरज वापस चला गया और दावेदार फलों को अच्छे फलों से अलग कर दिया और उसने अपने पिता से कहा मेरे साथ मेरे कमरे में आओ जब मैं इन फलों खोलता हूँ मुझे अकेला खोलने से डर लगता है शायद मुझे इसमें रक्षिया मिलेंगी जो मुझे खा जाएगी उसके पिता दौलत ने कहा तुम्हे ये याद रखना चाहिए की उस समय चंदा बिल्कुल नग्न होगी तुम्हें बिल्कुल अगला होना चाहिए और जरा भी होने की जरूरत नहीं है और यदि फलों में किसी प्रकार का कोई राक्षसी या डेट निकलती है तो हम तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही रहूंगा। तुम तुरंत हमें जोर से बुलाना और मैं तुरेत तुम्हारे पास आऊंगा जिससे तुम्हें राक्षसी नहीं खा पाएगी फिर सूरज अपने कमरे के महल में गया और फलों को लेकर उन्हें काटना शुरू किया उस समय वह बहुत अधिक भयभीत और काम पर रहा था उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे उसको भय के साथ का झटका लगा जब उसने फल को काटा तुरंत उसमें से चंदा बाहर निकल आई उस समय वह बहुत अधिक सुंदर लग रही थी जैसा वह कभी भी नहीं थी इतना अधिक चंदा के सौंदर्य पूर्ण व्यक्तित्व जैसे ही सूरज ने देखा वे पीछे की तरफ गिर जमीन आरोप वेहश हो गया चंदा ने उसकी पगड़ी को ले लिया और उसको साड़ी की तरह उसने पहन लिया क्योंकि इस समय वह बिल्कुल निर्वस्त्र थी और फिर उसने राजा दौलतराम को बुलाया और उनसे उदास होकर कहा आखिर सूरज इस तरह से क्यों जमीन पर पड़ा है और ये मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है और इस तरह से वे कभी भी मुझसे भय नहीं हुआ था जबकि इसने मुझको बहुत बार इस तरह ऐसी देख चुका है राजा दौलताराम ने उससे कहा क्यूँकी तुम इस समय पहले से बहुत अधिक सुंदर और तेजस्वी हो चुकी हो ऐसा तुम पहले कभी भी नहीं थी जिसके कारण ही ये तुम्हें पहली बार तेजस्वी रूप में तुमको देख तुम्हारे चेहरे के तेज के कारण ही ये वे खुश हो गया है लेकिन सीधा ये बहुत अधिक प्रसन्न भी हुआ है राजा दौर राम ने कुछ पानी को लाया जिसको सूरज के चेहरे के ऊपर लाया और कुछ पानी उसे पीने के लिए भी दिया जिससे वे दोबारा एक बार फिर उठकर बैठ गया चंदा ने कहा कि तुम भी होश क्यों हो गए थे क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना था कि मैं तुम्हारी पत्नी चंदा हूँ राजकुमार सूरज ने कहा ओ मैंने देखा चंदा तुम एक बार फिर मेरे लिए वापस आ गई हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत अधिक आश्चर्य सौंदर्य और तेजी प्रकाशित रही थी जिसको देखते ही मैं तत्काल विहोष हो गया था फिर वह दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हुए फिर राजा दौलत ने एक बार फिर पूरे महल को धम धड़ाके के साथ सजवाया और एक वृहद उत्सव का आयोजन किया जहाँ पर हर प्रकार के वाद्ययंत्रों को बजाया गया और एक विशाल विवाह भोज का आयोजन किया इसके साथ अपने नौकरों और फकरों के साथ साधु संतों को बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में रुपया पैसा खाना पीना चावल फल सब्जिया कपड़े और उपहार आदि का दान देकर सबको प्रसन्न किया जब उन्होंने काफी समय प्रसन्नता पूर्वक महल में अपने जीवन को बिताया इसके कुछ समय के बाद वे अपने उन्हीं घोड़ो पर सवार होकर अपना मनोरंजन और बाहरी दुनिया का हवा खाने के लिए और उनके साथ केवल एक उनका साइज घोड़ों की देखभाल करने वाले के अतिरिक्त कोई भी नहीं था वे एक दूसरे देश में घूमते घूमते हुए पहुँचे जहाँ पर एक बहुत सुंदर बगीचा था राजकुमार सूरज ने कहा कि हमें अवश्य इस बगीचे के अंदर चलना चाहिए चंदा ने कहा नहीं नहीं ये बगीचा एक बहुत कुरूप राजा कबिल पास का है लेकिन राजकुमार सूरज ने दृढ़तापूर्वक उस बगीचे में चला गया उसने चंदा की बातों को हवा में उड़ा दिया फूलों को देखने के लिए वे अपने गोरे से नीचे उतर गया और जैसे ही राजकुमार सूरज फूलों को निहार रहा था तभी चंदा ने देखा कि कुरू राजा का पास उसकी ही तरफ आ रहा था उसकी के क्रोध से लाल थी जिसका मतलब था कि वे चंदा के पति को मछ देगा और उसे कैद में डाल देगा इसलिए उसने सूरज ऐसी कहा आवो, आवो, चलो, हम लोग यहाँ ऐसी चलते है उस गुरुप आदमी के पास मत जाओ मैं उसकी आंखों को देख रही जिससे मुझे महसूस हो रहा है कि वह तुमको मच देगा और मुझे अपना कैदी बना लेगा सूरज ने कहा कि क्या वे तुका बस कर रही हो मुझे विश्वास है कि ये एक बहुत अचार राजा है कोई बात नहीं मैं इसके पास जाऊंगा। मैं यहाँ से कभी भाग नहीं जूँगा अच्छा चंदा ने कहा ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इससे पहले तुम मुझको मच दो क्योंकि यदि उसने मुझे मच दिया तो परमेश्वर मुझे दोबारा जीवन नहीं देगा लेकिन मैं तुम हिंदुबाराजी वीट कर दूंगी यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई को अब राजा केवल पास बहुत करीब आ गया और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था ऐसा राजकार सूरज ने सोचा लेकिन जब वह सूरज ऐसी बात कर रहा था तभी उसने अपनी दोधारी तलवार को निकाला म्या ऐसी और राजकुमार सूरज के गर्दन को काट दिया और सूरज का सर धन अलग होकर जमीन पर गिर गया चंदा अभी तक शांत बने घोड़े पर ही बैठी थी जब राजा केवल पास उसे पास आ गया तो उसने केवल पास ऐसी पूछा तुमने मेरे पति को क्यों मारा कंवल पास ने कहा क्यूँकी मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ चंदा ने कहा तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो राजा कवल पास ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ चंदा ने कहा तो मुझे ले लो इस तरह से राजा कवल पास चंदा के बहुत पास चला गया और उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उसको घोड़े से नीचे खींचने का प्रयास किया लेकिन तभी चंदा ने अपनी जेब से बहुत छोटा चाकू जो उसके हथेली के समान था उसको बाहर निकाला और वह चाकू अपने आप खुल गयी और जिसने एक बड़े और तेज धार हथियार का रूप ले लिया जिसको चंदा ने अपने बाहों को फैलाकर उस तेज धार हथियार से एक जोरदार बार कवलाप्पास के गर्दन पर किया जिसके छोटे ही कवलप्पास की गर्दन जमीन पर लुढ़कती हुई नजर आई अर्थात केवल पास की गर्दन उसके धर से कट जमीन पर गिर गई। फिर चंदा अपने घोड़े ऐसी नीचे उतर मजनू की मृत्यु शरीर के पास गयी फिर उसने अपनी उंगली को अपने हाथों में सीधा नखो ऐसी लेकर हथेलियों तक काट दिया और उससे निकलते हुए खुन ऐसी उसने मजनू के घर से उसके सर को लगाकर उसने अपने खुन ऐसी उसको चारों तरफ से जोड़ दिया उसके खुन ने जबरदस्त औषधि की तरह से काम किया जिसके कारण सूरज कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक पहले जैसा हो गया उसने कहा मैं कितनी गहरी और आनंददायक निद्रा में चला गया था ऐसा मैं क्यों महसूस कर रहा हूं कि मैं कई एक सालों तक इस तरह से सो रहा था फिर वे खड़ा हुआ और उसने देखा कि चंदा की घोड़े के पास राजा का विलप्पास की ब्रीज शरीर पड़ी उसके सर से अलग होकर सूरज ने कहा कि वह क्या है वह वही कुरूप राजा जिसने तुम्हारी हत्या कर दी थी और मुझको कैदी बनाना चाहता था इसलिए मैंने वही किया जो कार्य इसने तुम्हारे साथ किया था और मैंने ही तुमको दोबार जीवन फिर से दिया है सूरज ने कहा क्या तुम किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना जानते हो तो इस बेचारे आदमी को एक बार फिर से जिंदा कर दो चंदा ने कहा नहीं क्योंकि ये एक गुरु राजा है ये तुम्हारे साथ फिर बहुत बुरा व्यवहार करेगा लेकिन सूरज बार बार चंदा से उत्सुकतापूर्वक कहने लगा कि इस गुरु राजा को जिंदा कर दो फिर आखिर में चंदा ने कहा ठीक है लेकिन इससे पहले तुम अपने घोड़े के सेवक के साथ ये से बहुत दूर चले जाओ फिर तुम क्या करोगी सूरज ने कहा मैं तुमको अकेला छोड़ कर यहां पर नहीं जा सकता हूँ चंदा ने कहा कि मैं अपना ध्यान रख लूंगी लेकिन यदि ये कुरूप आदमी एक बार जिंदा हो गए तो ये फिर तुम्हारी एक बार हत्या कर देगा अगर तुम मेरे पास में रहे तो और इस तरह से सूरज बने घोड़े आरोप सवार होकर अपने घोड़ो के सेवक के साथ वहां से का दूर कर चला गया और वहां पर जाकर वह चंदा के आने का इंतजार करने लगा फिर चंदा ने उस कुरूप राजा का सर उसके घर ऐसी सीधा कर जुड़ गया और फिर अपने उगनली को दबाए जिसमें से औषधीय रूप उसका खून बाहर आने लगा फिर उस खून से राजा के उस घाव पर लगाया जो उसके चाकू से हुआ था जैसे ही उसने देखा कि राजा अपनी आँखों को खोल रहा है उसने वहाँ से तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर से भागी और अपने घोड़े को पूरी शक्ति से दौड़ाया जिससे वे राजा की पकड़ ऐसी बाहर हो गयी उसने जब सूरज को देखा तो उसका पीछा किया और तब तक वह सब अपना घोड़ा दौड़ाते रहे जब तक कि वह राजा दौलतराम के राज्य में प्रवेश नहीं कर लिया राजकुमार सूरज ने सब कुछ अपने पिता से बताए जिससे वे बहुत अधिक संतुष्ट और क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम कितने अधिक सौभाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी पत्नी को पाया है तुम वैसा क्यूँ नहीं करते कि जैसा वह कहती है कुछ उसके लिए फिर उसने के बड़ा भोज उत्सव किया अपने पुत्र की कृतज्ञता के उपलक्ष्य में और उसकी सुरक्षा के लिए और बहपत साधु संत और फकरों को दिया और उसने बहुत कुछ चंदा के लिए किया क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्रेम करता था लेकिन वे पर्याप्त मात्रा में उसके लिए सब कुछ नहीं कर पाए फिर उसने अपने पुत्र और बहू के लिए एक शानदार लालिशान महल बनवाया बहुत अच्छी जमीन पर और एक सुंदर बगीचे का निर्माण उसके अंदर कराया और उनको उसने बहुत सारा धन दौरा भी दिया इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में नौकर चाकर को भी दिया जो उनके इशारे पर चलने पर हर समय तैयार रहते थे लेकिन उसने किसी को भी महल और बगीचे के अंदर जाने का इजाजत नहीं थी शिवाय नौकरों को छोड़कर और उसने सूरज और चंदा पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे कभी भी बाहर घूमने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि चंदा बहुत अधिक सुंदर है जिसके कारण कोई भी उसके पुत्र को मच चंदा को उससे छीनकर भाग सकता है